देवी भागवत आठवां स्कंद हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की स्तुति श्री नारायण कहते हैं नारद हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कच्छप रूप धारण करके विराजते हैं अर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है अर्यमा कहते हैं ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणा नोपलक्षित स्थानाय नमो वर्मणे नमो नमो वस्थानाय नमस्ते जो समय की सीमा से रहित संपूर्ण सत्वादि गुणों के विशेषण तथा अलक्षित स्थान वाले हैं उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है प्रभो अनेक रूपों में दिखने वाला यह जो अर्थ स्वरूप जगत है सो आपकी ही माया से भाषित होने के कारण आपका ही रूप है यथार्थ प्रतीत न होने से इसकी संख्या नहीं की जा सकती ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप आप श्रीहरि को नमस्कार है भगवान जरायुज अंडज उद्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितर भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत सागर द्वीप ग्रह और नक्षत्र आदि नाम से विख्यात जो कुछ है सो सब एकमात्र आप ही हैं प्रभो आपके असंख्य नाम रूप और आकृतियां हैं कभीगण आप में जो चौबीसों तत्वों का निश्चय कर चुके हैं वह जिस तत्व दृष्टि के सामने निवृत्त होता है वह भी वस्तुतः आपका ही रूप है ऐसे सांख्य स्वरूप आप भगवान श्रीहरि को नमस्कार है इस प्रकार अर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अध्यक्षों के साथ देवाधिदेव सर्वभूतमय भगवान कच्छप की स्तुति करते गुणानुवाद गाते और भजन करते हैं फिर उत्तर कुरुवर्ष में यज्ञ भगवान श्री हरि वराह का रूप धारण करके विराजते हैं इन भगवान आदि वाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती हैं। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा रस से परिपूर्ण रहता है अतः वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञ वाराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती हैं पृथ्वी कहती हैं ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे महाधरावयवाय महावराहाय नम कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते जिनका तत्व मंत्रों के सहारे समझ में आता है जो यज्ञ स्वरूप है महान यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता है तथा जो शुक्ल कर्म है उन त्रियुगमूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान वाराह को नमस्कार है काठ में ही में अग्नि को प्रकाश आने के लिए मन्थन करने वाले गणों की भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुष जिसके दर्शन प्राप्त करने के विचार से मन रूपी मथानी द्वारा शरीर को मथ डालते हैं तब अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले उन आप श्रीहरि को नमस्कार है प्रभो द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश और कर्ता ये सभी आपके माईक गुण हैं इनके द्वारा यम निमादि के प्रभाव से निश्चित बुद्धि वाले पुरुष जिनके यथार्थ स्वरूप को समझने में सफल होते हैं उन आप प्रकृति से परे भगवान श्रीहरि को बार बार नमस्कार है भगवान श्रिष्ट के सामने आने की इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संकेत मात्र से निष्प्रिय होते हुए भी प्रकृति गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और में में इस प्रकार व्यस्त हो हो जाती हैं। जैसे चुंबक का सहयोग जड़ लोहा भी चलने में समर्थ हो जाता है उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है प्रभो जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर प्रतिद्वंदी हृणाक्ष को हीलावक दलित करके मुझे अपने दाढ़ दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाया और रसातल से बाहर निकाल दिया उन जगत के आदिकारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान व को मैं नमस्कार करती हूँ